आध्यात्मरामण अर्य काकांड सर्गसा भिक्षुवाच काम कमलपत्राक्षको वा भरता ते किमें वा सो वने राक्षसेविते ब्रूहि भद्रे ततः निवेदये भिक्षु ल, बोला हे कमलोचने तुम कौन हो तुम्हारे पति कौन हैं? हे अनघे इस राक्षस सेवित वन में तुम क्या क्यों रहती हो हे कल्याणी ये सब बातें बताओ तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाऊँगा सीतोवाच अयोध्याधिपति मान राजा दशरथो महान तेष्ठ सुतो राम सर्वलक्षण लक्षि तस्हम धर्मतः पत्नी सीता जनकनंदिनी तस् भ्रात्रा कनी या लक्ष्मण भ्रातृत्सल सीताजी बोली हे भिक्षो श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे उनके ज्येष्ठ पुत्र सुलक्षण संपन्न राम है मैं जनकनंदिनी सीता उन्हीं की धर्मपत्नी हूँ उनका छोटा भाई लक्ष्मण है वह अपने भाई का अत्यंत स्नेही है पितुराज्ञा पुरस्कृत दंड के वस्तुमागत चतुर्दश समम तो ज्ञात में हम दोनों के साथ श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से चौदह वर्ष दंडकारण्य में रहने के लिए आए हैं अब मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहती हूँ तुम भी मुझे अपना परिचय दो भिक्षुवाच पोलस्तनोंहम तो रावणो राक्षपरित नेतरा गाबेण किं क्यों भज भुक्ष भोगा मैया साध भिक्षु बोला मैं मैं पुलस्तनंदन का पुत्र रावण तुम्हें पाने की इच्छा से संतप्त था अतः इस समय तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ उस मुनधारी राम से तुम्हें क्या मिलेगा तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवास के दुखों से छूटकर मेरे साथ नाना प्रकार के भोग भोगो स्ुवा तद्वन सीता किंचिवाच तद्यं भाषसे मैशति राघवाथ आगमिष्यमोपी क्षण तिष्ट सहानुज्धि शक्त हरिर्भारा शो यथा इसके ये वचन सुनकर सीता जी ने कुछ डरते हुए उससे कहा यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर देंगे जरा ठहर तो भाई के सहित श्री रामचंद्र जी अभी आते होंगे मेरे साथ कौन बलात्कार कर सकता है क्या सिंह पत्नी के साथ खरह भी बल प्रयोग कर सकता है रामवाणिर विभिन्न स्वंपति मही तले इति सीता वच श्रुवा रावण क्रोधमूर्चिता स्वूप दर्शायास महापर्वतृपम दशा विंशति भुज कालमेघ स्युतिम रामजी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी पृथ्वी तल पर सेवित सोगे सीताजी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने क्रोधाकुल हो अपना महापर्वता का रूप दिखलाया जिसके दस मुख और बीस भुजाएं थीं तथा तो जिसकी काले मेघ के समान आभा थी तदृष्टवा वनदेव्य भूतानी चित्रु ततो बिदारी धरणी नख्य बाहुभी तोलि रथे क्षिप्वा यिप्रम विहाय सा हा लक्षण जनकात्म पश्यन्ति पश्य भूमिवशा स्वा क्रंदितं दीनं सीताया पक्षिता जटाथित शीघ्र नगाग्रा तेक्षण तिषतिष्ठे तीह को गति माग्रत महाग्रतः लोकनाथ से भार्शन वनालयाद शुनको मंत्रपूत तम पुरोधरे उस भयंकर रूप को देखकर वन दिव्या और वन्य भयभीत हो गए तब रावण ने सीता जी के पैरों के नीचे की पृथ्वी को नखों से खोदकर कर वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग तेरा में रावण कहता है कि एक बार मैंने पुंजिकस्थली नाम की अप्सरा को आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी के पास जाते देखा तब मैंने कामातुर हो उसे बलात्कार से वस्त्रहीन कर उसके साथ संभोग किया जब उसने यह बात ब्रह्मा जी से जाकर कही तो उन्होंने मुझे सांप दिया कि यदि तू आज से किसी स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरे मस्तक के सौ टुकड़े हो जाएंगे मालूम होता है उस साप के भय से ही रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया किन्हीं किन्हीं का मत है कि रावण को इसी प्रकार का साप कुबेर पुत्र नलकुबर ने दिया था उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और रथ में ढालकर तुरंत आकाश मार्ग से चल दिया उस समय सीता जी अति भयभीत होकर दीन दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखते हुई हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर रोने लगी सीता जी का वह आर्तक्रंदन सुनकर तुरंत ही तीखी चोच वाला पक्षी श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी पर से उठा और बोला अरे ठहर ठहर यज्ञ के मंत्रपूत पुरोदास को ले जाने वाले कुत्ते के समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्री रघुनाथ जी की भार्या को तूने ने तपोवन से तू कौन ले जाता है त्षतुंडे नूर्ण या तद्रथम वाहन विभेद पादाभ्या चूर्ण यामास तधनु तथा सीताज्य रावण सुखमाधे जटायु ने ऐसा कहकर अपने चोच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुंझला मतिमान जटायु के पंख काट डाले पपात पुनरन्याथेना सुसीता महराज रावण पंख कट जाने से पक्षरात जटायु अथमने होकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना क्रोशंती रातार्नाथ मश्यति दुखिता उस समय वह सीता